श्री रामकृष्ण भक्त मालिका स्वामी प्रेमानंद प्रेमानंद जानते थे कि मनोराज्य की चिकित्सा कोरे व्याख्यान से नहीं होती सिर्फ उपदेश देने से काम नहीं बनता स्वयं धर्म का आचरण करके जीवों को सिखलाए अतः अंतिम दिन तक वे सर्वदा कर्म में व्यस्त रहते थे और कहते थे मुख बंद रहे कार्य ही बोले ब्रह्मचारियों के साथ काम करते हुए कहते थे मैं स्वयं भी तो तुम लोगों के साथ उपले पाथ रहा हूँ सिर्फ भक्तों को चरण धूलि दे देकर क्या मैं अपना परलोक बिगाड़ूंगा इसलिए गोबर भी उठाता हूँ उपले भी थापता हूँ सेवा भी करता हूँ फिर ठाकुर पूजा भी करता हूँ इन कुछ वाक्यों में बाबूराम महाराज के सर्वांगीण जीवन का एक मनोरम चित्र प्रकट हो उठा है स्वामी जी का निर्देश था कि जूते की सिलाई से लेकर चंडी पाठ तक सारा कार्य करना होगा बाबूराम महाराज भी कहते थे इन्हें सभी विषयों की शिक्षा लेनी होगी सब्जी काटना रसोई पकाना मंदिर के कार्य पूजा हिसाब रखना व्याख्यान देना इत्यादि सभी कार्यों में कुशल होना आवश्यक है इन लोगों से यहाँ वही सब करवा लेता हूँ और कितना बुरा भला भी कहता हूँ उन्ही की भलाई के लिए मेरे मन में किसी के प्रति किंचित भी क्रोध नहीं है इनसे कितना प्रेम करता हूँ ब्रह्मचारियों की ओर देखते हुए वे कहते थे तुम लोगों को डांटता फटकारता हूँ इसके लिए बुरा न मानना वे लोग बुरा नहीं मानते थे क्योंकि थोड़े ही दिनों के संगलाभ के फलस्वरूप उन्हें प्रेमानंद की क्षणिक शक्ति के पीछे एक चीर स्नेहपूर्ण हृदय दिखाई देता था और वे समझ जाते थे कि वही उनका वास्तविक स्वरूप है साधु ब्रह्मचारियों को वे काम का सिखाया करते तथा तथा आवश्यकता अनुसार भी थे। फिर सभी सभी को साथ लेकर निरंतर श्री राम कृष्ण प्रसंग करते के के आध्यात्मिक प्रगति प्रति तीक्षण दृष्टि रखते थे शास्त्र अध्ययन न करने पर वे बड़े नाराज होते थे एक बार मेदनीपुर से लौटने पर किसी ब्रह्मचारी को उद्यान के कार्य में अत्यधिक लिप्त देखकर उन्होंने कहा पढ़ना लिखना भी कुछ हो रहा है या सिर्फ कुलीगिरी ही चल रही है ब्रह्मचारी बोले जी हाँ एक से ज्यादा पढ़ते हैं हम लोग सुनते हैं मूल शास्त्र आदि कुछ पढ़ते हो संस्कृत भली भांति नहीं जानता स्वामी धीरानंद वहाँ उपस्थित थे वे ब्रह्मचारी का पक्ष लेते हुए पूर्वक बोले पढ़ाई के डर से तो घर छोड़ भाग आया फिर यहाँ भी पढ़ना लिखना उस विनोद को अनसुना करके स्वामी प्रेमानंद एक अंग्रेजी ग्रंथ का नाम लेकर कहने लगे तीन महीने के अंदर वह ग्रंथ अर्थ से इति तक अर्थ से इति तक पूरा हो जाना चाहिए नहीं तो दफ्तर से चार पैसे लेकर गंगा पार हो जाना अर्थात कलकत्ते जाने का खर्च लेकर मठ से चले जाना साथ ही उन्होंने यह भी स्मरण दिला दिया कि यह वैष्णव बाबा जी लोगों का अखाड़ा नहीं है स्वामी जी ने इसके लिए मठ का निर्माण नहीं किया है विवेकानंद ध्यान, ज्ञान, भक्ति तथा सेवा के रूप में आध्यात्मिक शक्ति की अभिव्यक्ति चाहते थे। इस नवीन भावधारा का मर्म न समझकर कर बेलूर मठ में एक नवागत ब्रह्मचारी ने तारस्परिक संस्कार बस जब प्रश्न किया ध्यान कैसे करूंगा तो सहज रूप से उत्तर न देकर मूल तथ्य की ओर ध्यान आकर्षित करने के लिए प्रेमानंद जी कह उठे वह सब छोड़कर अब स्वामी जी का, ध्यान करो। जिससे उनकी सत्ता पाकर, उनकी सेवा का ठीक ठीक भाव तुम्हारे भीतर उपजेगा और फिर उन्हीं की कृपा से तुम ठाकुर को ठीक ठीक समझ सकोगे कभी कभी स्वामी प्रेमानंद और ब्रह्मानंद के बीच ब्रह्मचारियों का विषय लेकर जो आमोद प्रमोद होता उसके माध्यम से नवागत साधकों को इस नवीन पथ की जटिलताओं का भलीभांति परिचय प्राप्त हो जाता था एक दिन प्रातः प्रार्थाकाल स्वामी ब्रह्मानंद के कमरे में खूब धर्म चर्चा चल रही थी समय हो चुका है फिर भी साधु ब्रह्मचारीगण अपने दैनिक कार्य में नहीं लग रहे हैं नीचे से प्रेमानंद ने पुकार लगाई अरे भक्तों कौन कहाँ हो नीचे आओ अभी तक ठाकुर के भोग की व्यवस्था नहीं हुई महाराज ने तुरंत सभी को नीचे जाने का आदेश देते हुए विनोदपूर्ण ढंग से कहा जाकर उनसे कहो कि महाराज आप मुक्ति दे दीजिए तब तो फिर साधन भजन का झंझट नहीं रहेगा आप तो इच्छा मात्र से ही मुक्ति दे सकते हैं बाबूराम महाराज से यह कहने पर वे बोले अच्छा तो फिर तुम लोग समाधि का अभ्यास करो मुझे कोई आपत्ति नहीं मैं स्वयं ही सब कर लूंगा परंतु समाधि के नाम पर यदि तुम मन के अंदर हाट बाजार लगा बैठोगे तो मैं तुम्हारे कान खींचकर काम में लगाऊंगा वास्तव में प्रेमानंद जी के साथ जो काम करना था उसे काम नहीं कहा जा सकता वह साधना का ही एक अन्य रूप था जिसे गीता में कहा है स्वकर्मणा तमभ्यर्च सिद्धिम विंदती सब्जी काटने बैठ वे निरंतर धर्म चर्चा करते रहते चारा काटते समय सबको समझा देते कि यह ठाकुर का ही काम है ऐसा ही सभी विषयों में था पग पग पर सबके मन में यही भाव जागृत रहता था कि संपूर्ण मठ ठाकुर का ही है वे सशरीर इसमें सर्वत्र विचरण कर रहे हैं कहीं पर धूल कचरा पड़ा रहने पर उन्हें कष्ट होगा तथा इससे उनके प्रति अश्रद्धा व्यक्त होगी उद्यान में खिले पुष्पों को तोड़कर ठाकुर सेवा में न लगाकर निजी सेवा में लगाने पर अपराध होगा क्योंकि यह उद्यान उन्हीं का है। उद्यान में खिले पुष्प समूह विराट की पूजा में ही तो समर्पित है रसोई ठीक ढंग से न जाने पर ठाकुर की अवज्ञा होती है धन का व्यर्थ व्यय होने पर ठाकुर रुष्ट होते हैं इत्यादि व्यवस्था तथा शारीरिक परिश्रम के इन समस्त कार्यों के माध्यम से प्रेमानंद का शुद्ध प्रेम प्रकट हुआ करता था स्वामी तुरयानंद ने एक बार उन्हें सत्य ही लिखा था तुम लोगों का यहाँ कहीं शुभागमन होगा वहीं पर आनंद का स्रोत बहने लगा लगेगा